भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ इसब देवजी का देह त्याग राजवाच नून भगवत आत्मा योग समीत अभर्जित जाना मई शर्या पुनः क्लेशदानी भविम अर्हंती यदी क्षयोपगतानी राजा परीक्षित ने पूछा भगवन योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि से जिनके रागादि कर्म भी दग्ध हो गए हैं उन आत्माराम मुनियों को दयावश यदि स्वयं ही अणुमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वे उनके रागद्वेषादि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकती फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया ऋषि सत्यमुक्तम मुक्त व एक मनसोधा विश्रम्भ मनोवस्थान सठकिरात संग सुख सुखदे जी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते तथा चोक्त न कुर्यात कर सक्षम मनसी यदिंभा चिराचरणम चकंद तप ऐश्वरम ऐसा ही कहा भी है इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का, का संचित चिरकालीण हो गया था। योगिना कृत मैत्र प्रत्युर्जाचली जैसे व्यवचारी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का बध करा देती है उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोधादि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है कामोह मनुर्मदो लोभ शोक मोह भयाद कर्म बंधस् को नु तद्बुधः काम क्रोध मद लोभ मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है अथव अखिलोकपालोपी विलक्षण जड़वध वधू तबेशर विलक्षित भगवन्ो योगिना सांपरा विधिम शिक्षय शकमसुरात्म असंख्यमसंयहित अनर्थनावीक्षण उपहतान वृत्तिपरम राम इसी से भगवान्षभदेव यद्यपि सभी लोकपालों के भी भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति के से भाषा और आचरण से अपने प्रभाव को छिपाए रहते थे अंत में इन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा, वे अपने अंतकरण में भेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूट कर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए तस्व मुक्तिंग से भगवत ऋषभ से योग मयावासन या देह इम जगतिम अभिमासेन संक्रमाण कोकुटकांद क्षीण कर्ण कर्णाटकांदेशान कुटका यदीक्षत कुटकाचल पवन आता उन्माद मुक्त संवीत एव विचार इस प्रकार लिंगदेह के अभिमान से मुक्त भगवान भगवानदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमास के आशय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा वह कोक वेक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटका चल के वन में घूमने लगा अथ समीर वेग अभिधूत बेणु विकर्षण जाहान सहते न इसी समय झंझावास से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल धाबाग ने धक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव के सहित भस्म कर दिया युचरित उपाकर्ण कों कंकुटनाम राजोप्य कलाव धर्म उत्कृष्ट माड़े भवितव्य नो भयम् राजन जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी उस समय कोक बेंक और कुटक देश का मंदमति राजा अरहत वहाँ के लोगों से ऋषभ जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचितम पाप फल फलूप होनहार के वशीभूत हो भयरहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा ए न हावक मनुजाप स मोहिता स्वाधि निग शौचारित्रवीना देवेलनापव्रता निज निजे क्षया गृहना चमना शोच केशोलुंचनादी कलिना धर्म बहुले नोपत ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञपुरकूषका भविष्य इससे कलियुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्रविद शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना आचमन न करना अशुद्ध रहना केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरत्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे शर्वायाजोकयात्र परंपर स्वयम प्रपतिष्य वे अपनी नवीन अवैधिक शिक्षाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे अयम अवतारो रजसो प्लूत कैवल्योपिक्षणार्थ भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था सामगुण श्लोकान् गायो भुव सप्त समुद्र भीपे सुवरसे में तत्ती ह्य जना कर्मा भद्राहते इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्य को कहा करते हैं अहो सास समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है क्योंकि यहाँ के लोग श्रीहरि के मंगल में अवतार चरित्रों का गान करते हैं अहो नंशो यथसावधात प्रतो य पुराण आद्य चतार कृतावत पुरुष अहो महाराज मह्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं श्रेय है जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋष भवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया को भवस्य यो यो अहो इन भगवान मनोरथेना के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं उन्हें उन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत्मस्कृत्या था हस् सकल लोकदेव ब्राह्मण गवा परम गुरोर्भगवत्य विशुद्धाचर मिड़ित पुसा समस्तुश्चरिता हणम पर महामंगलायनदुश्रद्धित तो, भगवते तस्मिन् वासुदेवये कांततो समनुवर्तते राजन इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौवों के परम गुरु भगवान ऋषभदेव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है जो मनुष्य इस परम मंगल पवित्र चरित्र को एकाग्रचित्त से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं उन दोनों के ही भगवान वासुदेव में अनन्य व्यक्ति हो जाती है ये कवय आत्मा अविता विविधवृजन संसार पतितापो पतप्यम नुसवनम स्नापय तय परप वर्गत्यक परम स्वयं सातम लो एवं भगवदीय परिसर्थ तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमय होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं राजन प्रति गुरल भगवताम जदूराम दैव प्रिय कुलपति क्वचकिंकर वह अश्वे वम अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम करे भक्ति राजन भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और के रक्षक गुरु इष्टदेव और कुलपति थे यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते है परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति है उसे सहज में नहीं देते नित्यान भूत निज लाभ अन्य तद्रचनया चुप्त बुद्धे लोकस्य करुणया भयमात्मलोकम आख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्म निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक वे हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है एम भागवते महाप्राणे पारमश्याम सीतायाम पंचम स्कंधे ऋषभदेवाचरते ष्ठोध्या